देवी भागवत तीसरा स्कंध भगवती देवी का कृपा से उतथ्य के सत्यव्रत ब्राह्मण बनाने की कथा जन्मेजा ने पूछा वह द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था किस देश में उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसका कैसा स्वभाव था मुझे बताने की कृपा कीजिए उस ब्राह्मण ने कैसे अह यह सुना और फिर क्यों उसका उच्चारण किया उच्चारण करते ही उस ब्राह्मण को कैसे सिद्धि तत्काल प्राप्त हो गई सब कुछ जानमें जानने में समर्थ तथा सर्वत्र विराजमान रहने वाली भगवती इतने से कैसे प्रसन्न हो गई मुने मन को मुग्ध करने वाली यह कथा विस्तारपूर्वक कहने की कृपा कीजिए सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम उदार पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे व्यास जी ने कहा राजन यह पुराण संबंधी पावन कथा मैं कहता हूँ सुनो कुरुराज बहुत पहले की बात है मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी कुरुश्रेष्ठ एक समय की बात है मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्यभूमि नयारण्य में, में पहुँच गया वहाँ बहुत से मुनि विराजमान थे उन सभी मुनियों को प्रणाम करके उस उत्तम आश्रम में मैं बैठ गया कठोर व्रत का पालन करने वाले एवं जीवन मुक्त सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहाँ पर थे उस समय उन ब्राह्मणों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी जमदग्नि जी ने सामने बैठकर मुनियों से इस प्रकार पूछा जमदग्नि बोले तपस्या में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनियों ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र अग्नि वरुण कुबेर पवन त्वष्टा स्वामी कार्तिकेय गणेश सूर्य अश्विनी कुमार भग पूषा चंद्रमा तथा सभी ग्रह इन सब में विशेष रूप से किसकी उपासना करनी चाहिए कौन देवता अभिष्ट फल प्रदान कर सकते हैं किनकी सुखपूर्वक आराधना की जा सकती है और तुरंत कौन देवता प्रसन्न हो जाते हैं श्रेष्ठ व्रत में संलग्न रहने वाले महानुभाव मुनियों आपसे कोई बात छिपी नहीं है अत शीघ्र बताने की कृपा कीजिए इस प्रकार मुनिवर जमदग्नि के पूछने पर लोमस जी ने कहा जमदग्ने तुमने यह जो प्रश्न किया है इस विषय में अब मैं कहता हूँ सुनो सभी कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करें वे परा प्रकृति आद्या सर्वत्र विराजमान और सब कुछ देने वाली कल्याणमयी हैं वे ही देवताओं तथा ब्रह्मा आदि महानुभावों की जननी है आदि प्रकृति होने से संसार रूपी वृक्ष की वे मूल कारण हैं स्मरण करने अथवा नाम का उच्चारण करने पर वे अवश्य मनोरथ पूर्ण कर देती हैं उनका हृदय दया से ओत प्रोत है उपासना करने पर वे तुरंत वर देने में तत्पर हो जाती हैं मुनिवरों एक परम पावन कथा कहता हूँ सुनो कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था कोसल देश में देवदत्त नाम से विख्यात कोई एक ब्राह्मण रहता था उसे संतान नहीं थी पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सविधि पुत्रिष्ठ यज्ञ आरंभ किया तमसा नदी के तट पर जाकर उत्तम मंडप पर मंडप बनाया यज्ञ कराने में निपुण वेद के पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मण बुलाए गए विधिपूर्वक वेदी बनाई गई अग्नि की स्थापना की यो द्वर देवदत्त विधिपूर्वक पुत्रेष्टि याग्ञ में संलग्न हुए देवदत्त ने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा याज्ञवल्क को अधर्भु बृहस्पति को होता पैल को प्रस्तोता गोभिल को उद्घाता तथा अन्य उपस्थित मुनियों को सदस्य बनाकर उन्हें विधिवत धन दक्षिणा में दिया सामवेद का गान करने वाले मुनिवर गोभिल उद्गाता होकर सातों स्वरों के साथ रतनतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे स्वस्ति स्वर से मंत्रगान हो रहा था बार बार सांस लेने से मंत्र उच्चारण करते समय उनका स्वर भंग हो गया तुरंत देवदत्त ने कुपित होकर गोभी से कहा मुनिवर तुम बड़े मूर्ख हो मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ तुमने मेरे इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया यह सुनकर गोभिल अत्यंत क्रोध से भर गए उन्होंने देवदत्त से कहा तुम्हें शब्द शून्य प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा साथ ही उसमें सच्छता भी भरी होगी महामते तभी प्राणियों के शरीर में श्वास आते जाते रहते हैं इन पर किसी का अधिकार नहीं है फिर स्वरभंग हो जाने में मेरा कुछ भी अपराध नहीं है जो तुमने मुझसे यह कठु वचन कर डाले महात्मा गोविल के ऊपर युक्त बात सुनने के पश्चात उनके साप से भयभीत होकर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए देवदत्त ने मुनि से कहा